शिवानंद स्मृति संग्रह महापुरुष महाराज के पद प्रांत में स्वामी धर्मेशानंद बेलूर मठ दुमंजले पर पूज्य पात महापुरुष जी का कमरा प्रश्न के उत्तर में महापुरुष जी ने कहा ध्यान अनेक प्रकार के हैं उनमें श्री भगवान की मूर्ति का ध्यान जीवन की विविध लीलाओं का ध्यान गुणों का ध्यान उपदेशों का ध्यान समस्त प्राणियों में ईश्वर चैतन्य रूप से विराजमान है इसका ध्यान इसी प्रकार और भी बहुत से ध्यान हैं जिस भाव में मन आकृष्ट हो वैसा ही ध्यान करना चाहिए किंतु वह निरवच्छिन्न होना आवश्यक है जब करते समय ध्यान की अस्वाभाविक चेष्टा की आवश्यकता नहीं है जब करते करते जिनका नाम तुम जप रहे हो उनका चिंतन क्रमशः अपने आप आ जाएगा और वही चिंतन अविच्छिन्न भाव से उत्तम मध्यम और अधम स्तर के ध्यान में परिणित हो जाएगा सेठ भीला मधुपुर अक्टूबर छः उन्नीस सौ ईस्वी विद्यादशमी का दिन हम लोग देवघर विद्यापीठ से सभी साधु और ब्रह्मचारी महापुरुष महाराज के दर्शन और प्रणाम के लिए पहुँचे उस समय के दोपहर के भोजन पर बैठे ही थे विद्यापीठ के एक शिक्षक पुज्यपा स्वामी शारदानंद जी के मंत्र शिष्य ने महापुरुष महाराज को एकांत में पाकर एक प्रश्न किया मित्र होने के नाते केवल मैं ही उनके पीछे खड़ा था प्रश्न महाराज श्री गुरुदेव ने कह दिया है हृदय में इष्ट देव का और मस्तक में श्री गुरु का ध्यान करना चाहिए तो मैं श्री गुरुदेव का मुख किस ओर सोचते हुए ध्यान करूंगा महापुरुष जी भक्ति से जैसा चाहो ध्यान कर सकते हो उसी से होगा किंतु करना चाहिए श्री ठाकुर कहते थे हृदय स्थान को दिखाकर यह स्थान सर्वोत्तम है ऐसा सोचना कि तुम्हारे गुरुदेव या इष्टदेव तुम्हारी और प्रसन्न मुद्रा में देख रहे हैं इस तरह से ध्यान करना चाहिए उसी दिन तीसरे पर विद्यापीठ के साधु लोग महापुरुष जी को विदाकालीन प्रणाम करने गए तब उन्होंने स्वामी गम्भीरानंद जी से प्यार के साथ कहा तुम सब लोग श्री ठाकुर का, का काम कर रहे हो श्री ठाकुर के पास आए हो धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ पाओगे गंभीर महाराज देवघर से मैदान के रास्ते साइकिल द्वारा अकेले मधुपुर में महाराज जी का दर्शन करने के लिए आए थे बेलूर मठ जून नौ उन्नीस सौ ईस्वी देवघर विद्यापीठ से आकर मैं गर्मी की छुट्टी में मठ में रह रहा था संध्या से कुछ पूर्व पुराने ठाकुर मंदिर आजकल के महापुरुष के स्मृति स्मृतिगृह में चढ़ने की सीढ़ी के पूर्व दक्षिण कोने के नीचे आम के पेड़ की छाया में बैठकर कर किसी एक भक्त को भक्त के संबंध में उपदेश दे रहे थे पास में और कोई नहीं था बाद में दो एक व्यक्ति आ गए महापुरुष भक्ति के प्र... भक्त के प्रति भक्ति पर सुगम मार्ग है श्री ठाकुर कहा करते थे कलयुग में नारदी भक्ति ही उत्तम है श्री भगवान में भक्ति रखना मैं जाकर प्रणाम करके बैठ गया और उनकी बातचीत के बीच में ही अयाचित भाव से पूछा महाराज स्वामी जी ने तो कहा है ज्ञान से भक्ति श्रेष्ठ है उसका क्या अर्थ है महापुरुष जी ने गंभीर भाव से कहा तुम्हारा इतना सम्मान इतनी छोटी बुद्धि स्वामी जी की बात का आशय तुम क्या समझोगे मैं डरते हुए वहाँ से उठ आया मुझे ऐसा लगा कि कब कैसी बात पूछनी चाहिए इसका ज्ञान मुझमें नहीं है ऐसा सोचकर मुझे पश्चाताप होने लगा दूसरे दिन प्रातःकाल में महापुरुष जी को उनके कमरे में प्रणाम करने गया उस समय उनके कक्ष में कोई नहीं था संभवतः वे फिर कुछ कहें इस डर से मैं उनके पीछे जाकर धीरे धीरे पंखा झलने लगा किंतु उन्होंने मेरी ओर देखकर प्यार के साथ कहा धीरेन कल तुम क्या कह रहे थे सारी बातें कहने पर उन्होंने कहा देखो जिसमें भगवान पर विश्वास है वह भक्ति से सहज में ही उन्हें पा सकता है किंतु जिसमें भगवान पर विश्वास नहीं है उसमें भक्ति होना बहुत कठिन है ईश्वर पर विश्वास का अर्थ है अवतार पर विश्वास मामूली लोग जैसे कहते हैं हाँ एक भगवान है तो सही वैसा नहीं बेटा ऐसे छोटे मन से श्री ठाकुर और स्वामी जी के विशाल भावों की धारणा करना बहुत कठिन काम है मैं महाराज अपने मन की इस क्षुद्रता के लिए बहुत कष्ट पा रहा हूँ प्रयत्न करने पर भी मैं कुछ नहीं कर सकता महापुरुष जी एकांत चित्त से भगवान के निकट प्रार्थना करना और हृदय से कहना हे प्रभु मेरे मन की क्षुद्रता दूर कीजिए एकांत भाव से पुकारने पर वे समस्त अपूर्णता दूर कर देते हैं और गीता में भगवान की विभूतियों का जो विच विवरण है उसे पढ़ना नवम और दसम अध्याय में है उन दो अध्यायों को पढ़ना केवल पढ़ने से ही नहीं होगा उसका ध्यान भी करना चाहिए तभी धारणा भी होगी महाराज एक श्लोक का ध्यान करके उसे चित्त में धारणा कर लेते थे इतना कहकर महापुरुष महाराज भाव तन्मयता के साथ कहने लगे पिताह जगतो महता धाता पितामह वेद्यम पवित्रमकार ऋक्षाम यजुरव गीता गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरण ध्रेज प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीज भव्यम अक्षराणाम अकारों में द्वंद सामासीक से चहमेवाक्षय कालो धाता हम विश्व मुखा मैं ही इस संसार का धाता अर्थात धारण पोषण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला तथा पिता माता और पितामह हूं और जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूं मैं ही गति प्राप्त होने योग्य कर्म फल, भरण पोषण करने वाला सबका स्वामी सुबह शुभ का देखने वाला सबका वासस्थान और क्षण लेने योग्य तथा प्रतिउपकार उपकार न चाहकर हित करने वाला और उत्पत्ति प्रलय रूप तथा सबका आधार निधान स्थान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ मैं अक्षरों में आकार और समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ तथा अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल और विराट स्वरूप का धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ बेलूर मठ 1928 सौ अट्ठाईस तीसरा प्रहर विष्ण ऋतु देवघर विद्यापीठ से जाकर गर्मी की छुट्टी में मैं कुछ दिन मठ में रहा था महापुरुष महाराज दुमंजलि पर गंगा की ओर देखते हुए स्वामी जी के कमरे के सामने बरामदे में बैठे थे संध्या के कुछ पूर्व जाकर प्रणाम करके मैंने एक प्रश्न पूछा प्रश्न महाराज ईश्वर सत्य है और जगत मिथ्या है इस कथन का क्या अर्थ है महापुरुष महाराज जगत मिथ्या क्यों होगा अनित्य कहो प्रश्न अनित्य कैसा उत्तर हाथ हिलाकर दिखाते हुए कहा देखते नहीं हो संसार की सारी वस्तुएँ अभी है फिर नहीं प्रश्न भगवान तो सभी के भीतर नित्य विराजमान है उत्तर हाँ है उसके अनंतर संध्या होती ही महापुरुष महाराज अपने भाषा में विभोर होकर तन में खुले नेत्र और गंभीर कष्ट कंठ से यानी भावाभेश से गला बंद होता जा रहा है धीरे धीरे धीमे स्वर्श के उच्च उच्चारण करने लगे जय मां जय मां जय मां जय ठाकुर जय ठाकुर जय माँ जय माँ उस विशाल शांत समाहित जीवित शिव मूर्ति के पास मैं निर्वाह और निस्पंद होकर कुछ समय तक बैठा रहा बहुत समय के बाद उन्होंने कहा आरती होगी ठाकुर मंदिर में जाओ मैं ठाकुर मंदिर में पहुंचा। एक दूसरे दिन की घटना है 1928 सौ जून मास का समय था मठ से विद्यालय विद्यापीठ लौटने के दिन मैंने जून मास का समय था मठ से विद्यापीठ लौटने के दिन मैंने शंकर महाराज से श्री श्री महापुरुष महाराज के संदेश प्रसाद का थोड़ा सा मांगा सबके लिए देवघर ले जाना चाहता था उन्होंने ढूंढ कर देखा कि वैसा प्रसाद नहीं है मैंने जाकर महापुरुष महाराज को बताया उन्होंने सेवक को तुरंत आज्ञा दी कि कुछ संदेश मिठाई ले आओ मिठाई लाने पर बालक की तरह जीभ उन्होंने कहा इस जीभ में छुला दो क्योंकि उन दिनों वह मिठाई नहीं खाते थे सेवक ने महाराज जी के जीव में कुछ क्षण तक उस मिठाई का स्पर्श करा दिया उन्होंने हँसते हुए मिठाई को हटा लेने का इशारा करके मुझसे कहा क्यों प्रसाद हो गया ना मैंने ध्यान से देखा कि उसमें जीव का कैसा अपूर्व संयम है जीभ का जल थोड़ा भी उस मिठाई में नहीं लगा और शिशु की तरह खेल खेल में आनंद से उन्होंने वह मुझे दे दी हमारी कोई भी प्रार्थना वे अपूर्ण नहीं रखते थे ऐसा ही था उनका हमारे ऊपर स्नेह काशी धाम अप्रैल एक उन्नीस सौ ईस्वी में काशी के अद्वित आश्रम में था स्वास्थ्य सुधार के लिए मैं देवघर विद्यापीठ से जहाँ गया था वहाँ गया था मेरे पत्र के उत्तर में महापुरुष महाराज ने लिखा था तुम गेरुआ वस्त्र पहनना चाहते हो तो पहन लेना श्री ठाकुर की कृपा से गेरुआ वस्त्र की मर्यादा रख सको उसके लिए प्रार्थना करते रहना गेरुए के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ वे तुम्हें शक्ति दें निदान काशी में धुमंजिल पर ठाकुर मंदिर के भीतर चैत्र शुक्ला वासंती पूजा की अष्टमी तिथि को श्री ठाकुर से प्रार्थना करके मैंने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया काशी से कुछ दिनों बाद मैं स्वामी सिद्धानंद और गोपाल महाराज तीनों तपस्या करने के लिए अल्मोड़ा पहुँचे मधुकरी भिक्षा के लिए गेरुआ वस्त्र की आवश्यकता थी मैं उस समय ब्रह्मचारी था नाम था सत चैतन्य उस बार अल्मोड़ा से आधे मिल नीचे की एक कुटिया में मैं तीन चार मास था अप्रैल मई जून और जुलाई महापुरुष महाराज ने मेरी दूध की व्यवस्था के लिए पाँच राम महाराज के नाम भेजे थे महापुरुष महाराज और मास्टर महाशय ने पत्र द्वारा मुझे भगवान लाभ करने के लिए तपस्या में बहुत उत्साहित किया था श्री महेंद्र मास्टर जी ने लिखा था इंद्रिय ग्राम बलवान है श्री श्री ठाकुर के इस महावाक्य का सदा स्मरण रखना और कातर भाव से प्रार्थना करते रहना हिमालय के एकांत स्थान में तुम्हारी कुटिया का वर्णन सुनकर मन में इच्छा होती है कि क्षण भर में उस कुटिया में पहुंच जाऊं, सिद्धानंद को मेरी शुभेक्षा जताना इत्यादि बेलूर मठ साठ अक्टूबर 1930 सौ ईस्वी काशी से अक्टूबर मास में दुर्गा पूजा के अनंतर बेलूर मठ में आकर मैंने महापुरुष महाराज से कहा महाराज अब मैं उद्बोधन कार्यालय में रहूंगा। महापुरुष महाराज ने कहा जहां चाहो रहना किसी एक स्थान में रहना है लेकिन उनका नाम लेकर रहना होगा स्वास्थ्य कैसा है मैं बहुत अच्छा नहीं महाराज जी वह मैं समझ गया हूँ देखो स्वयं रोग भोग न करो और दूसरों को भी कष्ट मत दो साधु हुए हो ऐसा करो उसके बाद जब शरीर एकदम अव्वल हो जाएगा तब वे देखेंगे यशमान नो विजेते लोकह गीता की इस वाणी का उच्चारण कर उन्होंने मुझसे पूछा उसके बाद क्या है बताओ मैं लोका नोद्वित द्विजतेच यह हर्षामर्ष भयोद्वेग मुक्तो यह सच में प्रिय है जिसमें कोई मनुष्य या प्राणी उद्विग्न न हो और जो किसी के अनुचित व्यवहार से स्वयं उद्विग्न न हो तथा जो हर्ष क्रोध भय और उद्वेग से मुक्त हो वह मेरा प्रिय है उसे सुनकर महापुरुष जी ने भाव में विभोर होकर कहा आहा कैसी सुंदर बात है इस भाव को सदा स्मरण रखना उसके अनंतर फिर से कहा माँ के भवन उद्बोधन कार्यालय में काली कृष्ण सचेत है वे अच्छे हैं नहीं तो कभी माँ के स्थान में रह सकते हैं आहा माँ का स्थान वहाँ अच्छी तरह रहो मैं विदा लेकर उद्बोधन कार्यालय में लौट आया पूजनी काली कृष्ण महाराज ने ही मुझे पत्र लिखकर उद्बोधन मासिक पत्र के काम के लिए काशी से बुला लिया था